दादाजी का निराला मैग्नीफाइंग मैग्निफाइंग दादाजी अखबार पढ़ने के लिए बैठे फिर उन्होंने अपनी जेब में से कुछ निकाला दादाजी यह क्या है जॉनी ने पूछा यह कांच मुझे पढ़ने में मदद देता है दादाजी ने कहा इससे मेरी बूढ़ी आंखों को बेहतर दिखाई देता है पर वो ये कैसे काम करता है जिसने जानना चाह इस कांच से शब्द कुछ बड़े दिखते हैं दादाजी ने कहा फिर दादाजी ने कांच को कुछ लिखे हुए शब्दों पर रखा कांच से शब्द बड़े होकर ऐसे दिखने लगे बड़ा अरे जॉनी ने कहा क्या मैं भी एक बार करके देख सकता हूँ इतना, इतना बड़ा दिखने लगा दादाजी देखो जॉनी ने कहा कांस से मेरा अंगूठा भी बड़ा दिखता है क्या अब मैं कांस से कुछ देख सकती हूँ दादाजी जेसी ने बिन्ती की जेसी ने भी कांच को अपने अंगूठे के ऊपर रखा उससे उसका अंगूठा भी बड़ा दिखने लगा फिर उसने काच को दादाजी के अखबार के ऊपर रखा उसने काच को एक चित्र के ऊपर रखा जैसी को चित्र बड़ा दिखाई देने लगा चित्र असल में काले रंग का नहीं है जेसी ने कहा चित्र बहुत सारी छोटी छोटी बिंदियों का बना है उसके बाद दादाजी ने काच वापिस ले लिया फिर जैसी की बिंदिया भी गायब हो गई वो बिंदिया कहा गायब होगी दादाजी जैसी ने पूछा दादाजी हंसे वो बिंदिया अभी भी वहां है उन्होंने जैसी से कहा पर वे बिंदिया बहुत ही छोटी है उन्हें देखने के लिए तुम्हें उन्हें बड़ा करना, करना? मतलब? जेसी ने कहा तो का। देखो अब तुम दोनों बाहर खेलने जाओ और मुझे अखबार पढ़ने दो तो, दादाजी ने कहा फिर जॉनी और जेसी बाहर घास में जाकर बैठ गए देखो घास कितनी हरी है जैसी ने कहा या फिर वो सिर्फ हरी बिंदिया है जॉनी झट से उठकर खड़ा हुआ शायद दादाजी हमें कुछ देर के लिए अपना मैग्नीफाइंग ग्लास दे दें उसने कहा तब हम घास को बड़ा करके देख पाएंगे उसके बाद जॉनी दादाजी से पूछने घर में दौड़ कर गया पर दादाजी ने उसे कहा उसके लिए तुम्हें एक मैग्निफाइंग ग्लास की जरूरत नहीं मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि घास हमेशा हरी ही होती है अच्छा तुम दोनों बाहर जाकर खेलो मुझे शांति से अखबार पढ़ने दो जेसी और जॉनी फिर बाहर जाकर घास में बैठ गए वे कुछ बिस्कुट खाने लगे जरा उस मक्खी को देखो जेसी ने कहा वो मक्खी क्या कर रही है क्या वो मेरा बिस्कुट खा रही है कुछ देर के लिए अपना मैग्नीफाइंग दे दे? जेसी ने कहा फिर दोनों घर में दौड़ कर गए दादाजी जॉनी ने कहा एक मक्खी घास पर बैठी है हम देखना चाहते हैं कि वो क्या कर रही है क्या हम उस आपका मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ समय के लिए उपयोग कर सकते हैं अच्छा तो फिर तुम उस मक्खी पर जासूसी करना चाहते हो दादाजी ने कहा अच्छा कुछ समय के लिए मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो पर जल्दी ही उसे वापस करना फिर जॉनी ने मैग्नीफाइंग मैग्नी जैसी, जैसी ने कहा मुझे मक्खी की आंस दिख रही है जॉनी ने कहा जॉनी जैसी दादजी ने, दादजी ने मुझे मेरा मैगनीफाइंग ग्लास वापस दो आपका धन्यवाद जॉनी ने कहा वो मक्खी बिस्कुट खा रही थी बहुत अच्छा दादाजी ने कहा देखो मैं एक बार पढ़ रहा हूँ अच्छा तुम दोनों बाहर जाकर खेलो फिर जेसी ने कहा जॉनी जरा इधर आओ जरा यह आकर देखो जेसी एक मधुमक्खी को देख रही थी मधुमक्खी एक फूल पर बैठी थी तुम्हें लगता है क्या मधुमक्खी भी कुछ खा रही होगी जेसी ने पूछा खास मेरे पास भी एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता जॉनी ने कहा हो सकता है दादाजी कुछ समय के लिए हमें अपना मैग्नीफाइंग ग्लास दे दें फिर वे दौड़ घर में वापस गए दादाजी जेसी ने कहा एक मधुमक्खी फूल पर बैठी है हम देखना चाहते हैं कि वो क्या कर रही है क्या हम आपका मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल कर सकते हैं लगता है आज मैं अखबार नहीं पढ़ पाऊंगा मधुमक्खी मदु, के के तो अभी भी वही फूल पर थी जरा देखो जैसी जॉनी ने, ने कहा जरा फूल को देखो उन्हें फूल पड़ा दिखाई दिया फिर बच्चों ने मधुमक्खी को देखा उन्होंने मधुमक्खी को फूल पर से कुछ लेते हुए देखा। देखो फूलों पर बहुत सारा पीले है। जैसी ने अब वो को देखा। उन्होंने। उन्हें मधुमक्खी पाउडर उठाते हुए दिखी मुझे मधुमक्खी का घुटना दिख रहा है जॉनी ने कहा देखो पर तभी मधुमक्खी वहां से उड़ गई दोपहर तक तो हमारे पास दादाजी का मैग्नीफाइंग ग्लास है जैसी ने कहा शायद कुछ देर में हमें कोई मधम मक्खी दिख जाए उन्हें मक्खी तो नहीं मिली पर जॉनी को कुछ और जरूर मिला देखो इस चीटी को देखो उसने जैसी से कहा फिर उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास से, से चीटी को देखा वो चीटी एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ रही थी पहाड़ी के ऊपर एक छोटा छेद था वो चीटी उसी छेद में घुसी देखो जॉनी ने कहा वह फिर से बाहर आ रही है वो छेद उसके घर का दरवाजा है फिर चीटी पहाड़ी पर से उतरी और कहीं और चली गई उन्हें पहाड़ी पर चढ़ती एक और चीटी दिखाई देखो जॉनी जैसी ने कहा इस चीटी के मुंह में एक बिस्किट का टुकड़ा है पहाड़ी पर चढ़ी और अपने घर के दरवाजे पर गई बिस्किट का टुकड़ा अंदर गया चीटी दोबारा पहाड़ी से नीचे उतरी और फिर एक बिस्किट का टुकड़ा लाई वो फिर घर के दरवाजे पर गई उसने बिस्किट के टुकड़े को अंदर फेंका तुम दोनों क्या देख रहे हो दादाजी ने पूछा वो चीटी अपने घर में बिस्किट का टुकड़े ले, ला रही है। बिस्किट के टुकड़े ला रही है जेसी ने कहा दादाजी आप भी देखें, फिर दादाजी ने भी देखा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो माँ ने पूछा चलो दोपहर का खाना तैयार है नहीं मां जेसी ने कहा जरा इधर देखो उधर देखो वो चीटी दोबारा फिर से पहाड़ी पर चढ़ रही है उन्होंने चीटी को बिस्किट का टुकड़ा पहाड़ी पर ले जाते हुए देखा इस बार वो टुकड़े को लेकर सीधे अपने घर में गई वाह जॉनी ने कहा अब लगता है चीटी अपना खाना कहेगी फिर माँ ने कहा चलो हमारे खाने का समय भी हो गया है दादाजी जॉनी ने कहा क्या हम दोपहर के खाने के बाद भी आपका मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल कर सकते हैं हम चीटों को दोबारा देखना चाहते हैं जैसी ने कहा नहीं दादाजी ने कहा अब मैं तुम्हें मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं दे सकता मुझे उसकी जरूरत है यह सुनकर जैसी बड़ी दुखी हुई जॉनी भी दिखुई है दुखी हुआ सिर्फ एक बार और देखने के लिए जॉनी ने कहा नहीं दादाजी ने कहा फिर सब लोग खाने बैठे खाने को बैठे मेज पर जैसी को अपने लिए एक डिब्बा दिखा जॉनी को भी अपने लिए डिब्बा दिखा जाओ उन्हें कर देखो दादाजी ने कहा जॉनी ने अपना डिब्बा खोला उसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास था अरे वाह जॉनी चिल्लाया जेसी ने भी अपना डिब्बा खोला उसमें भी एक मैग्नीफाइंग ग्लास था अरे वाह दादाजी जेसी चिल्लाई फिर वे दौड़कर दादाजी के को शुक्रिया अदा करने गए अब हम आपको मक्खी की आंख दिखा सकते हैं हम आपको मधुमक्खी का घुटना भी दिखा सकते हैं जॉनी ने कहा चलो अब मैं तसली से अखबार पढ़ सकता हूँ दादाजी ने